आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो सुबह के आठ बजे घर में चाय उबलने की एक हल्की सी आवाज मोबाइल पर एक के बाद एक नोटिफिकेशंस बिल्कुल रोज़ वाला मंजर नोटिफिकेशन हाँ, और ड्राइंग रूम में दो लोग आमने सामने बैठे हैं चाय के कप रखे हैं एक हल्की सी मुस्कान है और सिर बस सहमति में हिल रहा है ये सीन तो बहुत ही जाना पहचाना है न लेकिन आज हम यही से एक सवाल उठाएंगे ये सब इतना सामान्य इतना खामोश कैसे चलता रहता है बिना ज्यादा कुछ कहे सुने और ये सवाल ही मतलब सब कुछ है है ना बिल्कुल हमारी आज की जो चर्चा है उसका स्रोत दर्किटेक्चर ऑफ साइलेंट अलायसेज नाम का एक लेख है वो कहता है की अरेन्ज मैरिज को एक रिश्ते की तरह बाद में पहले एक सिस्टम की तरह देखो एक सिस्टम हाँ एक ऐसा सिस्टम जो अनकहे समझौतों पर और खामोशी के एक पूरे ढांचे पर बना है तो आज हम इसी रोज की दिखने वाली व्यवस्था के पीछे की मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे वाह तो चलिए इस ढांचे को परत दर परत खोलते हैं। स्रोत के हिसाब से जो पहली तो हाँ, मतलब दिखाई देती है एग्जैक्टली exactly. बायोडेटा का लेन देन तस्वीरें परिवारों के बीच होने वाले बैकग्राउंड चेक और जब सारे बॉक्स टिक हो जाते हैं हाँ जब परिवार संतुष्ट हो जाते हैं तो एक वाक हवा में तैरता है सब ठीक लग रहा है बिल्कुल सब ठीक लग रहा है और बस इसी के आधार पर शादी हो जाती है फिर सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड होती हैं और जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है बाहर से देखने में सब कुछ एकदम शांत एकदम सुलझा हुआ लगता है कोई ड्रामा नहीं कोई टकराव नहीं एक परफेक्ट तस्वीर हाँ एक परफेक्ट तस्वीर लेकिन स्रोत हमें इस तस्वीर के नीचे झाँकने को कहता है अच्छा और यही से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है अब उस परत की बात करते हैं जो दिखती नहीं है हम्म। स्रोत इसके पॉइंट है, का है। क्यूँकी ये खामोशी खाली नहीं है नहीं ये भरी हुई है हाँ उन बातों से जो सोची तो जा रही है पर बोली नहीं जा रही है जैसे स्रोत क्या कुछ बताता है इसके बारे में हाँ वो कुछ खास मुद्दों की लिस्ट देता है जैसे अपने अपने करियर को लेकर असल में क्या चाहते हैं? इस पे तो बात शायद ही होती है या फिर शादी के बाद माँ बाप के साथ रहने को लेकर दोनों की अपनी अपनी उम्मीदें क्या हैं? पैसों को कौन कैसे संभालेगा ये भी एक बड़ा सवाल है और शायद सबसे बड़ा मुद्दा एक दूसरे से भावनात्मक तौर पर क्या उम्मीदें हैं इमोशनल एक्सपेक्टेशन हाँ उस पे तो जैसे बात करना मना ही है तो ये खामोशी एक तरह की सहमति बन जाती है अनक सहमति की कोई बोल नहीं रहा इसका मतलब सबको मंजूर है बिल्कुल और स्रोत की सबसे मजबूत लाइन शायद यही है कोई बोल नहीं रहा लेकिन सब सोच रहे हैं वाह और यही सोच बिना शब्दों के उस खामोश गठबंधन की नींव रखती है ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कमरे में एक बहुत बड़ा हाथी हो और सब उसके आसपास ऐसे चल रहे हैं जैसे वो वहाँ है ही नहीं सही का तो फिर सवाल ये उठता है की अगर इतने बड़े बड़े सवाल अनकहे रह जाते हैं, तो ये सिस्टम ये टिकता कैसे है काम कैसे करता है और यहाँ स्रोत एक ऐसी तुलना करता है जो मेरे दिमाग में बैठ गई है अच्छा वो कहता है सोचिए तो है। है जैसे नई नौकरी में आपकी टाइम लाइन तो तय होती है तीस दिन में ये नब्बे दिन में वो हाँ लेकिन आपका असल रोल आपकी जिम्मेदारियाँ वो सब अक्सर धुंधला होता है और उम्मीद की जाती है कि धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा एग्जैक्टली इस पूरे सिस्टम की बुनियादी सोच जो अजमशन है वो यही है कि अरे काम चलते चलते सब समझ आ जाएगा यहाँ तो तो सोचने पर करती है, वो भी नहीं है यहाँ तो उम्मीद की जाती है कि आप सब खुद ही समझ जाएंगे हाँ और जब हम इस सिस्टम को और गहराई से देखते हैं तो एक बात साफ होती है ये सिस्टम स्पष्टता यानी क्लैरिटी से ज्यादा गति यानी स्पीड को इनाम देता है जितनी जल्दी फैसला हो हाँ जितनी तेजी से हाँ हो जाए उसे उतना ही अच्छा मैच माना जाता है। तो इसका वो खराब मानी जाएगी समझ गया और यही पर परिवारों का रोल बहुत अहम हो जाता है स्रोत उन्हें मध्यस्थ कहता है इंटरमीडिएट हाँ उनका काम होता है मुश्किल सवालों को फिल्टर कर देना शायद उनकी नियत अच्छी हो कि कोई टकराव ना हो बात बिगड़ ना जाए बिल्कुल इसीलिए सीधी बातचीत को भविष्य के लिए टाल दिया जाता है और इसी टालम टोल की प्रक्रिया में दो बहुत अजीब चीजें होती हैं जिन्हें श्रोत ने बहुत अच्छे से पकड़ा है क्या पहली खामोशी को परिपक्वता मान लिया जाता है मतलब मतलब जो इंसान कम सवाल पूछता है जो चुपचाप हामी भर देता है उसे ज्यादा समझदार ज्यादा मेच्योर मान लिया जाता है अच्छा देखो कितनी सुलझी हुई लड़की है कोई फालतू सवाल नहीं करती बिल्कुल और दूसरी ये कि तालमेल बिठाने को यानी एडजस्टमेंट को एक सेटिंग बना दिया जाता है। सेटिंग. हाँ, ये पहले से ही मान लिया जाता है पूरा ढांचा ही सीधी ईमानदार बातचीत को रोकने के लिए बना है ये एक तरह का डिजाइन है कोई गलती नहीं है ये तो सिस्टम की बनावट की बात हुई की यह ढांचा कैसे काम करता है लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इस ढांचे के अंदर जो दो लोग रह रहे हैं हम्म, उनकी जिंदगी होगाबिक हाँ, तो तो शादी के बाद के जो नतीजे होते हैं वो बहुत सटल होते हैं पर गहरे होते हैं कोई बड़ा धमाका नहीं होता नहीं बस एक ही छत के नीचे रहते हुए लोग धीरे धीरे अपनी अपनी, -अपनी अलग रिदम अपनी अपनी अलग लय में जीने लगते हैं ये अलग अलग रिदम असल जिंदगी में कैसी दिखती है श्रोत इसके कुछ उदाहरण देता है जैसे कोई एक इंसान अपना पूरा रूटीन अपनी आदतें यहाँ तक कि अपनी पसंद नापसंद भी बदल देता है सिर्फ इसलिए ताकि घर में शांति बनी रहे हाँ या कोई दूसरा अपनी उम्मीदों को इतना कम कर लेता है कि उसे अब किसी बात से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता और कोई तीसरा अपनी हताशा या फ्रस्ट्रेशन को रोज की जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा मानकर जीना सीख लेता है और यहीं पर स्रोत एक काम की बात पकड़ता है क्या वो कहता है कि कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता बस एक क्वाइट डिस्टेंस बनती है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कोई बड़ा ड्रामा नहीं बस एक खामोश सी दूरी जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और यही इस पूरी बातचीत का मतलब दिल है स्रोत इस दूरी को सीधे तौर पर उसी मूल कारण से जोड़ता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी वो रुके हुए सवाल हाँ ये दूरी उन रुके हुए सवालों और उन अधूरी बातों का नतीजा है एक कैसी खाई है जिसे भरने के लिए शब्दों के पुल की जरूरत थी लेकिन वो पुल कभी बना ही नहीं तो ये उस सिस्टम की कामयाबी की मानवीय कीमत है एक तरह से हाँ सिस्टम ने तेजी से काम किया शादी हो गई सामाजिक खानापूर्ति हो गई लेकिन उसकी कीमत एक खामोश दूरी के रूप में चुकानी पड़ती है लेकिन यहाँ एक और सवाल है क्या स्रोत यह भी बताता है कि यह क्वाइट डिस्टेंस हमेशा बुरी ही होती है ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्या कुछ लोग इसे ही शांति या पीस मानकर जीना पसंद नहीं करते स्रोत सीधे सीधे इसका जवाब तो नहीं देता लेकिन वो इस और इशारा जरूर करता है कि ये शांति अक्सर एक भ्रम होती है टकराव की गैर मौजूदगी अपने पन की मौजूदगी नहीं बिल्कुल और इसी वजह से ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है की अगर ये दूरी बनती है तो ये सिलसिला बदलता क्यों नहीं लोग इसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं हाँ और स्रोत इसका एक बहुत ही मजेदार जवाब देता है क्या वो कहता है कि ये सिस्टम हर दिन खुद को रीसेट कर लेता है रीसेट मतलब जैसे कोई कंप्यूटर बिल्कुल रोजमर की जिंदगी का जो रूटीन है सुबह उठना काम पर जाना घर के काम करना रात को सो जाना हाँ वो इतना हावी हो जाता है कि इन गहरी मुश्किल बातों पर सोचने या बात करने की न तो फुर्सत मिलती है न हिम्मत हर सुबह एक नया रीसेट बटन दब जाता है हाँ क्योंकि कोई तत्काल समस्या नहीं है कोई इमीजिएट ब्रेक नहीं है तो लगता है की सब ठीक ही तो चल रहा है ये बहुत गहरी बात है क्यूँकी खामोशी एक दिखने वाली समस्या एक विज़िबल प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं है। है। सही बात है। और क्योंकि वो दिखती इसलिए कोई बाहर से दखल भी नहीं देता, ना परिवार ना दोस्त सब सोचते हैं कि जब लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा तो सब ठीक ही होगा और जब तक वो खामोशी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो दिखने लगे जब वो दूरी एक खाई बन जाती है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है हाँ देर हो चुकी होती है मतलब मतलब उस पर बात करने के लिए जो भाषा चाहिए होती है जो लैंग्वेज चाहिए होती है वो ही खत्म हो चुकी होती है अच्छा सालों की खामोशी के बाद लोगों को पता ही नहीं होता कि आप बात शुरू कैसे करें कौन सा शब्द इस्तेमाल करें कहां से शुरू करें और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली और शायद थोड़ा असहज करने वाले नतीजे पर पहुँचता है वो कहता है इस कहानी में कोई विलन नहीं है बस इंसेंटिव है कोई बुरा इंसान नहीं है ना लड़का ना लड़की ना उनके परिवार बस कुछ वजहें हैं कुछ प्रोत्साहन है जो इस खामोश सिस्टम को बनाए रखते हैं ये नो विल जस्ट इंसेंटिव वाली बात बहुत दमदार है तो वो वजहें क्या हैं स्रोत तीन मुख्य वजहें गिनाता है पहला है आराम यानी कंफर्ट जो चल रहा है उसे चलने देना आसान है हाँ बदलाव में मेहनत लगती है दूसरा है निरंतरता कॉन्टिन्यूटी चीजें जैसी चल रही है उन्हें वैसे ही चलने देना और तीसरा और शायद सबसे मजबूत है सामाजिक स्वीकृति सोशल अप्रूवल ये सामाजिक स्वीकृति वाला पॉइंट तो बहुत मजबूत है मतलब एक खामोश लेकिन स्टेबल शादी हाँ समाज में एक खुलकर बात करने वाले लेकिन मैसी रिश्ते से ज्यादा सम्मान पाती है ये तो बहुत बड़ा दबाव है और यही तीनों इंसेंटिव आराम निरंतरता और सामाजिक सम्मान मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जहां खामोशी बनाए रखना ही सबसे समझदारी का सबसे आसान रास्ता लगने लगता है तो ये खामोशी कोई हादसा नहीं बल्कि एक चुनाव बन जाती है एक ऐसा चुनाव जो हर रोज हर पल किया जा रहा है ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है और अब इस पूरी बातचीत के बाद चलिए वापस उसी दृश्य पर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी उस सुबह के आठ बजे वाला मंजर नहीं अब शाम हो गई है फिर वही ड्राइंग रूम वही सोफा और वही दो लोग हैं और उनके बीच वही खामोश दूरी है हाँ लेकिन स्रोत के अंतिम विचार के अनुसार अब फर्क बस इतना है आप उसे नोटिस कर रहे हैं वा ये दूरी पहले भी थी बस अब इस चर्चा के बाद आप जानते हैं कि ये दूरी क्या है और ये कैसे बनी बिल्कुल और मेरे ख्याल से यही इस पूरी पड़ताल का सार है इस खामोशी के ढांचे यानी आर्किटेक्चर को समझ लेने से ही हमारा नजरिया बदल जाता है हम्म। जिस चीज को हम पहले सामान्य या नॉर्मल मानकर नजरअंदाज कर देते थे शायद अब वो हमें वैसी ना लगे हम उस खामोशी के पीछे के सिस्टम को देख पाते हैं उसे चलाने वाले इंसेंटिव को और उसकी मानवीय कीमत को देख पाते हैं समझ का ये बदलाव ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है तो ये सिर्फ देखने की बात नहीं है बल्कि ये समझने की बात है कि हम जो देख रहे हैं वो वैसा क्यों है सही कहा इस पूरी बातचीत ने मेरे दिमाग में एक आखिरी सवाल छोड़ दिया है क्या सवाल है ये सवाल स्रोत में सीधे तौर पर नहीं पूछा गया है लेकिन उसकी आत्मा ऐसी निकलता है अगर खामोशी किसी सिस्टम का एक सोचा समझा डिजाइन है एक हादसा नहीं तो तो क्या उस खामोशी को एक नाम देना उसे पहचानना और बस उसके बारे में बात करना क्या ये उस डिजाइन को बदलने का पहला कदम हो सकता है आप सुन रहे हैं मैक्स ऑडियो